राजयोग ध्यान और समाधि संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यही है हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है समाधि की विशेष उपयोगिता है हम जानबूझकर जो काम करते हैं जिसे हम विचार का क्षेत्र कहते हैं वह संकीर्ण और सीमित है मनुष्य का युक्ति तर्क एक छोटे से वृत्त में ही भ्रमण कर सकता है वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकता हम जितना ही उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह असंभव संजान पड़ता है ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है वह तो उस युक्ति या तर्क के राज्य के बाहर ही है अविनाशी आत्मा है या नहीं ईश्वर है या नहीं इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं इन सब तत्वों का निर्णय करने में तर्क असमर्थ है इन सब प्रश्नों का उत्तर तर्क कभी नहीं दे सकता तर्क क्या कहता है वह कहता है मैं अज्ञेवादी हूँ मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं फिर भी इन सब प्रश्नों का समाधान तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्य विहीन हो जाएगा इस तर्क रूप वृत्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे सारे नैतिक मत सारे नैतिक भाव यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान है उस सब को न्यू है अतएव यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पालें यदि मनुष्य जीवन केवल पाँच मिनट की चीज़ हो और यदि जगत कुछ परमाणुओं का आकस्मिक मिलन मात्र हो तो फिर दूसरे का उपकार मैं क्यों करूं? दया न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे तब तो हम लोगों का यही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी जो इच्छा हो वही करे सब अपना अपना देखे तब तो यही कहावत चरितार्थ होने लगती है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा ही न रहे तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करूं मैं उनका गला क्यों न काटूं यदि जगत के परे कोई सत्ता ना हो यदि मुक्ति नामक कोई चीज ना हो यदि कुछ कठोर अभेद्य जड़ नियम ही सर्वस्व हो तब तो हमें इलोक में ही सुखी होने की प्राण पर चेष्टा करनी चाहिए आजकल बहुत से लोगों के मतानुसार उपयोगितावाद ही नीति की नींव है अर्थात जिससे अधिक लोगों को अधिक परिमाण में सुख स्वाच्छंद मिले वही नीति की नींव है इन लोगों से मैं पूछता हूँ हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें क्यों यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब सजता हो तो मैं वैसा क्यों न करूं? उपयोगितावादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे कौन अच्छा है और कौन बुरा यह तुम कैसे जानोगे मैं अपने सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूं। ऐसा करना मेरा स्वभाव है मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता मेरी ये वासनाएँ हैं और मैं उनकी तृप्ति करूँगा ही तुम्हें उसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है मानव जीवन के ये सब महान सत्य जैसे नीति आत्मा का अमृत्व ईश्वर प्रेम सहानुभूति साधुत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार्थपरता ये सब भाव हमें कहाँ से मिले हैं